श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान उपस्थित व्यक्तियों में और भी अनेक से हमने आज के अनुभव की बात पूछी थी उनमें वैकुंठ नाथ ने हमसे जो कुछ कहा था उसे लिपिबद्ध कर हम इस विषय का उपसंहार करेंगे वैकुंठ नाथ ने हमारे समकाल में श्री राम कृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त किया था उस समय से श्री राम कृष्णदेव उपदेश देकर जिस ढंग से उसे गढ़ रहे थे उस विषय की कोई कोई बात हमने नीला प्रसंग में स्थान स्थान पर पाठकों को बताई है मंत्र दीक्षा देकर श्री देव ने वैकुंठनाथ को धन्य किया था उस दिन से वह साधन भजन में नियुक्त रहकर इष्ट देवता के दर्शन लाभ के लिए यथासाध्य प्रयत्न करता था श्री रामकृष्ण देव की कृपा के बिना उस विषय में सफल काम होना असंभव समझ वह बीच बीच में उनके निकट कातर प्रार्थना करता था इसी समय श्री रामकृष्ण देव शारीरिक व्याधि की चिकित्सा के लिए कलकत्ता आए और बाद में काशीपुर इस अवसर के बीच भी वैकुंठ ने मौका पाकर दो तीन बार श्री रामकृष्ण देव के समीप अपने मन की आकांक्षा व्यक्त की थी उस पर श्री राम देव ने प्रसन्न हास्य के साथ उसे सांत्वना देकर कहा था ठहरना मेरी बीमारी अच्छी हो जाए उसके बाद तेरा सब कुछ कर दूंगा आज की घटना के स्थान पर बैकुंठ नाथ भी उपस्थित था श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में दो तीन व्यक्तियों को दिव्य शक्तिपूत स्पर्श से कृतार्थ करते ही वह उनके सामने उपस्थित होकर भक्त के साथ प्रणाम करते हुए बोला महाराज मेरे ऊपर की कृपा कीजिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा तेरा तो सब कुछ हो गया है वैकुंठ ने कहा जब आप कहते हैं हो गया है तो निश्चय ही हो गया है किंतु मैं उसे थोड़ा बहुत समझ सकूँ वैसा कर दीजिए श्री कृष्ण देव ने इस पर अच्छा कहकर क्षण भर के लिए मेरी छाती का स्पर्श किया उसके प्रभाव से मेरे हृदय में एक अपूर्व भावांतर उपस्थित हुआ आकाश मकान पेड़ पौधे मनुष्य आदि जिधर जो कुछ दिखाई पड़ता था उसी के भीतर मैं श्री रामकृष्ण देव की प्रसन्न हास्य दीप्त उज्ज्वल मूर्ति देखने लगा प्रबल आनंद से मैं एकदम विभोर हो उठा और उस समय तुम लोगों को छत पर देखकर कौन कहा हो अभी चले आओ कहकर चिल्लाते हुए पुकारने लगा कुछ दिनों तक जागृत अवस्था में मुझ में उस प्रकार का भाव और दर्शन सदा विद्यमान रहता था सभी पदार्थों के भीतर श्री राम कृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर मैं मुग्ध और आनंदित होने लगा ऑफिस या दूसरे काम से कहीं जाने पर भी वैसे ही दृश्य दिखाई पड़ने लगे इससे आवश्यक कार्यों में एकाग्र न हो सकने के कारण असुविधा होने लगी और कार्य में हानि होती देखकर उस दर्शन को बंद करने की करने की चेष्टा पर भी मैं सफल न हो सका। अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखकर भय के कारण पूर्व रूप में प्रकट हो जाने की प्रार्थना की थी इसका कुछ आभास मेरे हृदय में भी झलक पड़ा मुक्त पुरुष सदा एक रस होकर रहते हैं इत्यादि शास्त्र वाक्यों का स्मरण होने से किस हद तक वासना रहित होने पर मन उस एक रसावस्था में रहने की सामर्थ्य लाभ करता है इसका भी कुछ अभ्यास इस घटना से मुझे प्रतीत हुआ क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह एक ही भाव एक ही दर्शन और चिंतन प्रवाह लेकर रहना कष्टप्रद मालूम होने लगा कभी कभी मन में ऐसा भाव भी उठा कि मैं पागल तो न हो जाऊंगा तब श्री रामकृष्ण देव के निकट भय के साथ में प्रार्थना करने लगा प्रभो मैं आपका भाव धारण नहीं कर सका जिससे उसका उपम हो वही कर दीजिए हाँ मनुष्य की कैसी दुर्बलता और कैसी बुद्धिहीनता अब सोचता हूँ क्यों मैंने वैसी प्रार्थना की थी उन पर पूर्ण विश्वास रखकर उस भाव की अंतिम परिणति देखने के लिए क्यों धैर्य के साथ प्रतीक्षा नहीं की नहीं तो पागल ही हो जाता या शरीर का ही पतन होता किंतु उस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ही वह दर्शन और भाव एकाएक एक, एक दिन लुप्त हो गए मेरी दृढ़ धारणा है कि दिन से मुझे वह भाव प्राप्त हुआ था उन्हीं के द्वारा वह शांत हो गया, परन्तु उस दर्शन के एकदम विलोप होने की प्रार्थना मेरे मन में उदित नहीं हुई थी संभवतः इसी कारण उन्होंने कृपा करके उसका थोड़ा सा अंश रख छोड़ा था फलत दिन में जब तक कई बार उनके उस दिव्य भावोज्वल प्रसन्न मूर्ति के अहेतुक दर्शन लाभ के आनंद में मैं स्तंभित और कृतार्थ होता था श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग समाप्त